श्री रामकृष्ण भावधारा नरदेव श्री राम कृष्ण सागर में तरंगे वायु के झोंकों से उठती है निकटस्थ पृथ्वी खंड जब सूर्य के ताप से अनुतप्त हो जाता है तब उसके ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है इसके सागर पर की शीतल वायु और पृथ्वी की उष्ण वायु के बीच एक असंतुलन पैदा होता है इसके कारण सागर की शीतल हवा कभी धीरे तो कभी वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है जो सागर में तरंगों अथवा विशाल लहरों को उत्पन्न करती है ठीक इसी प्रकार संसार के ताप से दग्ध प्राणियों की उष्णता सच्चिदानंद ब्रह्म की करुणा रूपी वायु को उनकी ओर बढ़ने के लिए बाध्य करती है और उसके परिणामस्वरूप अवतार रूपी विशाल लहर की उत्पत्ति होती है एक कवि ने ठीक ही कहा है अरूप सायर लीला लहरी उठलो मृदुल करुणावाय आदि आदिअंतहीन अन्य विलीन मायाय धरलो मानव काय अर्थात अरूप सागर में मृदुल करुणावायु के द्वारा लीला रूपी लहर उठी है आदि आदिअंतहीन अनंत में विलीन ब्रह्म ने माया की सहायता से श्री राम कृष्ण रूपी मनुष्य देह धारण की है शक्ति और उसके प्रकार अवतार के माध्यम से ईश्वरी शक्ति की अभिव्यक्ति के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें व्यक्ति शक्ति क्या है तथा तो उसके क्या क्या रूप संभव है यह जान लेना आवश्यक है सामान्यतः हम भौतिक शक्ति को ही शक्ति समझते हैं प्राकृतिक भौतिक शक्तियों यथा विद्युत ऊर्जा घोला बारूद बम आदि की संघारात्मक शक्ति की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं यदि कोई व्यक्ति 500 पाउंड का वजन उठा ले अथवा दो तीन आदमियों को अकेला पछाड़ दे तो हम उसे बहुत शक्तिशाली समझते हैं इसी तरह नारी को अबला अर्थात बलहीन और पुरुष को बलवान समझा जाता है लेकिन सत्य तो यह है कि नारी में एक दूसरे प्रकार की शक्ति अभिव्यक्ति होती है जिस धैर्य और सहिष्णुता के साथ नारी अपनी संतान का लालन पालन कर बड़ा बनाती है वैसी सहन शक्ति और धैर्य पुरुष में नहीं पाए जाते यह तथ्य हमारा ध्यान शक्ति के एक दूसरे वर्गीकरण की ओर आकृष्ट करता है तीन प्रकार की शक्तियां हो सकती शक्ति है पहला तामसिक संघारात्मक, दूसरा रास्तिक सृजनात्मक तीसरा सात्विक संरक्षणात्मक हमारे पुराणों में इतना तीनों शक्तियों के लिए क्रमशः महेश ब्रह्मा और विष्णु इन तीन देवताओं को नियुक्त किया गया है तीनों का स्तर एक होते हुए भी सामान्यतः पालनकर्ता विष्णु को सात्विक शक्ति का अधिपति होने के कारण अधिक महत्व दिया जाता है अवतार सभी विष्णु के ही माने जाते हैं क्योंकि अवतार का मुख्य उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित कर जगत का संरक्षण करना होता है थोड़ा सा विचार करने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि संरक्षण शक्ति को क्यों सात्विक और श्रेष्ठतर माना गया है उदाहरण के लिए एक भवन को ही लीजिए उसके निर्माण में धन शक्ति समय सब की आवश्यकता होती है बन जाने पर यदि उसकी देखभाल न की जाए तो वह धीरे धीरे जर्जरित हो नष्ट हो जाता है नित्य प्रति उसकी देखभाल करना अधिक समय साध्यकारी है तथा इसमें धैर्य अध्यवसाय आदि की भी आवश्यकता होती है और भवन को नष्ट करना सबसे आसान है डायनामाइट या बम द्वारा वह एक मिनट में ध्वस्त किया जा सकता है एक मानव को हिलें माता संतान को नौ माह तक गर्भ में रखने के बाद उसे जन्म देती है उसके बाद उसके लालन पालन संरक्षण की दीर्घ साधना चलती है वर्षों तक जिसमें माता पिता आचार्य समाज सभी का योगदान होता है लेकिन यदि उस व्यक्ति को मारना हो तो वह कितना आसान है एक गोली तलवार का एक बार जहर का एक घूट उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त है जो बात भवन और व्यक्ति के संबंध में कही गई है वही समाज और राष्ट्र के लिए भी लागू होती है इस तरह हम देखते हैं कि नाश सबसे आसान है सृष्टि उससे कठिन और संरक्षण सबसे कठिन इन तीनों क्रिया प्रक्रियाओं में शक्ति तो एक ही है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भिन्न है एक दूसरे विभागीकरण के शक्ति भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार की हो सकती है संयम धैर्य श्रद्धा अध्यवसाय एकाग्रता की सामर्थ्य आदि मानसिक शक्ति के द्योतक हैं ये जब सांसारिक विषयों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना होकर ज्ञान भक्ति वैराग्य पवित्रता आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं तब यही आध्यात्मिक शक्ति का रूप ले लेते हैं चित्त की तीव्र एकाग्रता के फलस्वरूप यौगिक शक्तियां भी पैदा हो जाती हैं जिनका सदुपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है यह तो स्पष्ट ही है कि शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति और मानसिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति अधिक महान है यदि कोई शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति मन का दुर्बल हो तो उसकी शारीरिक शक्ति किसी काम की नहीं रहती कोई बड़ा पहलवान हो पर स्त्री का गुलाम हो सकता है सेना का कोई बड़ा अफसर होते हुए भी यदि धन का लोभी हो और धन के लिए सेना के भेद खोल दे तो ऐसे व्यक्ति की शक्ति किस काम की इसलिए काम क्रोधादि जीतने वाले संत को महावीर या जिन कहा जाता है स्वामी जी विवेकानंद के अनुसार सहन शक्ति प्रहार करने की शक्ति से कहीं अधिक महान होती है प्रहार करने की क्षमता होते हुए भी प्रहार न करना शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है अवतारों की शक्ति पुराणों में वर्णित अवतारों में शक्ति की अभिव्यक्ति का तमोगुण प्रधान्य से सत्वगुण तक एक तारतम्य दिखाई देता है नरसिंह में शक्ति ऋण्यकश्यपु के संहार के रूप में प्रकट हुई परशुराम भी तमोगुण प्रधान अवतार थे राम भी शस्त्रधारी थे और उन्होंने भी राक्षसों का संहार किया श्री कृष्ण को भी संहार करना व करवाना पड़ा राम और कृष्ण में कोमल सौम्य भावों का भी पर्याप्त समावेश था बुद्धावतार में किसी का संहार न होते हुए भी वैदिक यज्ञ आदि की निंदा है श्री राम कृष्ण में तो वह भी नहीं उन्होंने न किसी को मारा और न ही किसी की निंदा की यहाँ तक कि उन्होंने किसी अंधविश्वास तक को नहीं तोड़ा उन्होंने तो जो व्यक्ति जहाँ है वहीं से उसे उठाने का प्रयत्न किया विनाशाय च दुष्कृताम गीता के अनुसार अवतार का एक प्रयोजन है लेकिन श्री कृष्ण के लिए दुष्ट प्रजा या परिवर्तनाया कहना अधिक उपयुक्त होगा श्री कृष्ण में कोई बाह्य ऐश्वर्य भी नहीं है उनमें अन्यन्या अवतारों की अपेक्षा सबसे अधिक सत्वगुण है उनमें शक्ति की अभिव्यक्ति केवल आध्यात्मिक स्तर पर और निर्माण और विकास के रूप में ही हुई है श्री रामकृष्ण में जिस ईश्वरी शक्ति की अभिव्यक्ति हुई थी उसे स्वामी शारदानंद जी ने गुरु शक्ति की संज्ञा दी है श्री रामकृष्ण में अहंकार का लेष मात्र भी नहीं था अतः जब वे माँ जगदम्बा की आज्ञा से भावमुख में अवस्थित हुए तब वे परमात्म सत्ता की महान गुरुशक्ति के साथ एकाकार हो गए थे भावमुख में अवस्थिति का अर्थ है उस समि मन के साथ एकाकार होकर रहना जहां से असंख्य असंख्य वृष्टि भावों की उत्पत्ति होती है इस अवस्था में प्रत्यक्षित होने पर श्री रामकृष्ण वसुत उस गुरु शक्ति के साथ सही महीने में एक हो गए थे जिसे शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर कहा है इसके फलस्वरूप वे सभी लोगों के मन में उठ रहे सभी भावों को जानने में समर्थ हो गए थे वे आगंतुक व्यक्ति के मन की सभी परतों को चेतन स्तर पर उठ रहे विचारों और अचेतन में संचित संस्कारों को इस तरह देख सकते थे मानो वे किसी कांच की अलमारी में उसके भीतर की वस्तुएं देख रहे हों यही कारण है कि वे उस व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक जीवन के उपयोगी उपयुक्त निर्देश से कहते सकते दे सकते थे अज्ञान को दूर कर ज्ञान का निराशा को दूर कर आशा का भक्तों में संचार करने तथा घात प्रतिघात को सहन करने की उन्हें सामर्थ्य प्रदान करने की श्री कृष्ण में अद्भुत क्षमता इसीलिए थी कि वे प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को ठीक से हृदयंगम कर सकते थे इस ज्ञान शक्ति के अतिरिक्त श्री कृष्ण में एक प्रबल दैवी शक्ति थी जिसके द्वारा वे इच्छा या स्पर्श मात्र से किसी भी व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत कर सकते थे स्वामी विवेकानंद का तो प्रसिद्ध ही है सबल मस्तिष्क वाले नरेंद्र को जब श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया तो उन्हें गहरी समाधि हो गई थी दूसरी बार स्पर्श करने पर उन्हें सर्वत्र परमात्म सत्ता का दर्शन होने लगा था कल्पतरु दिवस नाम से प्रख्यात दिन श्री रामकृष्ण ने रुग्ण होते हुए भी अनेक भक्तों को स्पर्श मात्र से उच्च आध्यात्मिक स्तर पर उठा दिया था अनेक भक्तों में अपने स्पर्श द्वारा वे उनके शुभ पूर्व संस्कारों को जगा देते थे अथवा उनके आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को इच्छा मात्र से दूर कर देते थे अगर कोई व्यक्ति उनसे बहस करने आता अथवा किसी में ऐसा कोई पूर्वाग्रह होता जिसके कारण वह उनकी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो वे स्पर्श मात्र से उसका वह पूर्वाग्रह दूर कर देते थे इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण में मानव के मन को मिट्टी के समान अपनी इच्छा इच्छानुसार गढ़ने की क्षमता थी